छंद्र सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक खंड एक ओंकार में संसृष्ट मिथुन के समागम का फल तदेतन मिथुन ओम तस्रे संसिज्य वै मिथुन सगछत आपय तो वै तौन्य काम व्यय मिथुन ओं इस अक्षर में संसृष्ट होता है जिस समय मिथुन मिथुन के अवयव परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले होते हैं तदेतव तदे लक्षण मिथुनम तस्मिन् अक्षर संसृज्यते एवं सर्वकामावाप्ति गुण विशिष्टम मिथुनम ओंकारे संसृष्टम विद्यात इतोकार से सर्वका गुणवत्व प्रसिद्धम वांगमयत्व ओंकार से प्राण निष्पाद्यम च मिथुनेन न संशिष्टत्व वह यह ऐसे लक्षण वाला मिथुन ओम इस अक्षर में संयुक्त होता है इस प्रकार संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त मिथुन ओंकार में संयुक्त रहता है इसलिए ओंकार का संपूर्ण कामनाओं की प्राप्तिरूप गुण से युक्त होना सिद्ध होता है ओंकार में है और प्राण से ही निष्पन्न होने वाला है यही उसका मिथुन से संयुक्त होना है मिथुन से कामितृत्व दृष्टांत उच्चते उच्यते योक मिथुनौ मिथुनावयव स्त्रीपुंसौ सदा समागच्छतो ग्राम्य धर्मतया संयुजे जाता तदापयतः प्रापयथ्योन्यतर से तौ काम तथा चवात्मनुप्रविष्टे मिथुन नर्वका गुणवत्वकार सेभिप्राय कामनाओं की प्राप्ति करा देना यह मिथुन का प्रसिद्ध धर्म है इन विषय में दृष्टांत बताया जाता है जिस प्रकार लोक में मिथुन यानी मिथुन के अवयवभूत स्त्री और पुरुष परस्पर मिलते हैं ग्राम में व्यवहार रति के लिए आपस में संसर्ग करते हैं उस समय वे एक दूसरे की कामना पूर्ण कर देते हैं इसी प्रकार अपने से अनुप्रविष्ट मिथुन के द्वारा ओंकार का संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त होना सिद्ध होता है यह इसका अभिप्राय है उद्गीत दृष्ट से ओंकार की उपासना करने का फल तदुपासकोभ्युदगाता तदर्मा भवतीह उस ओंकार का उपासक उद्गाता भी उसी के समान धर्म से युक्त होता है यह बतलाया जाता है आपयिता हई काम भवती येतव विद्वान्न उदीत उपास्ते। जो विद्वान उपासक इस प्रकार इस उद्गीत रूप अक्षर की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है आपयिता वै काम यजमान एकदक्षर एवं आपुणव उद्गी उपास तस्तथोम फलमी यथा यथोपासते तदेव भवती श्रुते है यजमान की कामनाओं को प्राप्त करा देने वाला होता है तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार इस आप गुणवान अक्षर उद्गीत की उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है जैसा कि उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है वैसा ही हो जाता है इस श्रुति से सिद्ध होता है ओंकार की समृद्धि गुणवत्ता समृद्धि गुणवास्ोकार कथम ओंकार समृद्धि गुणवाला भी है तो किस प्रकार तद्वा तद्वाएुक्षर तदाह किोमी तदाएसा समृद्धि यदन अनुघा समयिता हई कामती या एक तेव विद्वान अक्षर उदगत उपास वह यह ओंकार ही अनुज्ञा अनुमति सूचक अक्षर है मनुष्य किसी को जो कुछ अनुमति देता है तो ओम अर्थात हाँ ऐसा ही कहता है यह अनुज्ञा ही समृद्ध है जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस उद्गीत अक्षर की उपासना करता है वह निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं को समृद्ध करने वाला होता है तद्वा च तद्वाएं प्रकृत अनुाक्षर अरम अनुग्या चुत्चातिरोकार कथम किम्च किम्च लोके श्रुतिरव यकीोके ज्ञान धन वुजाती विद्वान्धनी तत्रानुमतिम् कुरन्नोमी तह तथा मिति होवाच इत्यादि तथा चोके तवेद धनम गृहक्त ओमितेवाह वह यह ओंकार ही जिसका प्रकरण चल रहा है अनुज्ञाक्षर है जो अनु हो और अक्षर भी हो उसे अनुक्षर कहते हैं अनुज्ञा अनुमति का नाम है अर्थात ओंकार अनुज्ञा है वह अनुज्ञा किस प्रकार है सो स्वयं श्रुति ही बतलाती है लोक में कोई विद्वान विद्वान या धनी पुरुष जिस किसी ज्ञान अथवा धन के लिए अनुमति देता है तो उस संबंध में अपनी अनुमति देते हुए वह ओम ऐसा ही कहता है तथा वेद में भी तैतीस ऐसा कहने पर शाकल्य ने ओम ऐसा कहा इत्यादि उदाहरण है और लोक में भी मैं तेरा यह धन लेता हूँ ऐसा कहने पर ओम हाँ ऐसा ही कहते हैं साकल्य नामक एक ब्राह्मण ने याज्ञवल्क से पूछा कि कितने देवता हैं उसके उत्तर में याज्ञवल्क ने कहा तैतिस तब साकल्य ने ओम ऐसा कहकर अपनी अनुमति प्रकट की अतः ऐसा ऊ एवई शैव समृद्धिल यदनुा इत्यर्था। धर्मासन यज्मानस्य या याज्ञा स समृद्धि तमूलवादु समृद्धो हॉम अनु ददमा समृद्धि गुणवा समृद्धि गुणोपाससकर्मा सन्थयिता वै काम यजम से एक विद्वान अक्षर मुद्गी उपास्त इत्यादि कत अतः ऐसा ऊ एवा अर्थात यही समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहलाती है जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है क्योंकि अनुज्ञा मूलक होती है समृद्ध पुरुष ही है। ओम ऐसी अनुज्ञा देता है अतः तात्पर्य है कि ओंकार समृद्धि गुण वाला है जो ऐसा जानने वाला पुरुष इस उद्गीत अक्षर की उपासना करता है वह समृद्धि गुण युक्त वस्तु का उपासक होने की कारण उसके ही समान धर्म वाला होकर अपने जजमान की कामनाओं को समृद्ध पूर्ण करने वाला होता है इत्यादि पूर्वज जानना चाहिए ओंकार की स्तुति अथेदानिम अक्षरम तौत्योपास्यवाद प्ररोचनार्थम कथम इसके बाद अपश्रुति उस अक्षर ओम में रुचि उत्पन्न करने के लिए उसकी स्तुति करत करती है क्योंकि वह उपास्य है कैसे स्तुति करती है यह बताते हैं तेने यम त्रैविद्यार्तत ओ मित्रावत्यो मिति संस्यो मृत्योदगा तस्वाक्षरशाचिथ्यय महिमनारसे उस अक्षर से ही यह ऋग्वेदादिप त्रैविद्यावृत्त होती है ओम ऐसा कहकर ही अध्वर्यो आश्रमण कर्म करता है ओम ऐसा कहकर ही होता संसन करता है तथा ओम ऐसा कहकर ही उद्गाता उद्गान करता है इस अक्षर परमात्मा की पूजा के लिए ही संपूर्ण वैदिक कर्म है तथा इसी की महिमा और रस व्रीहवादी हवि के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं तेनाक्षरे प्रकृते लक्षणा प्रकृतिग्भेदादी लक्षद्याद्या कर्मेत नि तै भी वर्तते कर्मतु तथा प्रवर्तत प्रसिद्ध कथम ओमित्राव्योमीति संस मृत्यु मृत्युती लिंगाच सोमयाग गम्यते उस प्रकृत अक्षर से ही यह ऋग्वेदादि रूप त्रैविद्या अर्थात त्रैविद्या से विधान किया हुआ कर्म प्रवृत्त होता है क्योंकि आश्रवण आदि कर्मों द्वारा स्वयं त्रैविद्या प्रवृत्त नहीं हुआ करती हां यह प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार प्रवृत्त हुआ करता है किस प्रकार तो बतलाते हैं ओम ऐसा कहकर अधम ऐसा कहकर होता संसन करता है और ओम ऐसा कहकर उद्गाता उद्गान करता है इस प्रकार आश्रवण आदि तीनों कर्मों के समाहार रूपक लिंग फुटनहोल होता और उद्गाता इन तीनों के कर्मों का समाहार दर्श पूर्ण मास आदि में संभव नहीं है अग्निष्टोम आदि यज्ञों में ही जो सोम यज्ञ संस्था के अंतर्गत है उसकी संभावना है अतः यहाँ उक्त तीनों कार्यों के समाहार रूप लिंग लक्षण से यह सूचित होता है कि यहां ओंकार से आरंभ होने वाले विहित कर्म सोमयाग का ही वर्णन है लक्षण से जाना जाता है कि यह सोमयाग का वर्णन है तमय तस्यापचित पचित्य पूजा परमात्मा प्रतीकम ही तदा तदपचित ही परमात्मन एवं सा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विंदंत मानव स्मृति है तथा वह कर्म भी इस अक्षर की ही अपचिति पूजा के लिए है क्योंकि वह परमात्मा का प्रतीक है अतः तो उसकी पूजा परमात्मा की ही पूजा है जैसा कि अपने कर्म से उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि लाभ करता है इस स्मृति से सिद्ध होता है किम चैतवाक्षर से महमान महत्वघ्यजमादी प्राणरिर्थ तथाक्षर सेन हवैसे यागहोमाक्षर क्रीय क्रियते तथा उपतिष्ठते ततो वृष्टदी क्रमेण प्राणोन्न चाएते प्राणी अन्न च यज्ञाते अत उच्यते अक्षर महिम्ना महिमान इति तथा इस अक्षर की महिमा महत्व जानी ऋत्विज एवं यजमान आदि के प्राणों से ही तथा इस अक्षर के रस वृहि यवादि से निष्पन्न हुए हविष्य से ही वैदिक कर्म संपन्न होते हैं तो क्या वे प्राण और हवि उस अक्षर के विकार हैं इस पर कहते हैं वे याग्ञ होमादि इस अक्षर के उच्चारण पूर्वक ही किए जाते हैं वे कर्म आदित्य को प्राप्त होते हैं फिर उससे वृष्टि आदि क्रम से प्राण और अन्न की उत्पत्ति होती है तथा प्राण और अन्न से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है इसलिए इस अक्षर की महिमा से और रस से ऐसा कहा गया है उद्गीत विद्या के जानने और न जानने वाले के कर्म का भेद तत्राक्षर विज्ञानवत कर्म कर्तव्य मिस्थित तो माक्षपति ऐसी अवस्था में जैसे अक्षर विज्ञान है उसी को कर्म करना चाहिए इस अवस्था में श्रुति आक्षेप करती है तेनो भवकुर ये तदेव वेद न वेद नाना तो विद्या चाविद्या यद अविद्या कौती श्रद्धयोपनिषदा तथे अवीवत्तर भवती खल्वे तवाक्षरचोपव्याख्या जो इस अक्षर को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता है वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं किंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न भिन भिन फल देने वाले हैं जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है इस प्रकार निश्चय ही यह सब इस अक्षर की ही व्याख्या है तेनाक्षरण भौ यदक्षरम एवं व्याख्यात वेद यम मात्रवेदक्षरयाथात्म्य न वेद तुव कुर कर्म तयोच्च कर्मसाम दैवफल सैत्क त्राक्षरयाथाजानेती भक्ष्यतो लोक फरित की भक्ष सैदाजेतरचन नव यस्मा तो विद्या चा विद्या चिन्ने विद्या विद्युत शब्द पक्ष व्याक्षर के द्वारा दोनों ही प्रकार के लोक कर्म करते हैं कौन कौन पहला जो इस अक्षर को जैसी की ऊपर व्याख्या की गई है उसी प्रकार जानते हैं और दूसरा जो केवल कर्म को ही जानते हैं अक्षर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते वे दोनों ही कर्मानुष्ठान करते हैं अब यदि कोई कहे कि उन्हें कर्म के सामर्थ्य से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी अक्षर के याथात्म को जानने की क्या आवश्यकता है क्योंकि लोक में हरित की हर्रे के रस को जानने वाले और न जानने वाले इन दोनों को ही हरित की खाने से दस्त होते देखे गए हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि विद्या और अविद्या इन दोनों में भेद है विद्या और अविद्या दोनों ही भिन्न भिन्न है तू शब्द पक्ष की व्यावृत्ति करने के लिए है न ओंकार से कर्मागत्व मात्र विज्ञानमेव रसतमाप्ति समृद्धि गुणवद विज्ञानम कित तथ्यधिकस्म तदंगाधिक फलाधिकक्यम युक्तभिप्राय दृष्टं लोक विक्षो पद्मदीमक्रिए वणिजों विज्ञाधिक फलाधि तस्द विद्या विज्ञान युक्तः सन्को कर्म श्रद्धाया सन्परी सोगेन युक्त युक्त तदव कर्म वीजवत्दोधी फलती वचनाद् वीजवत्रवचनादी कर्म वीर्यदीप्रा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 इन दोनों में से व्यापारी को पद्मराग मणियों की बिक्री का अधिक ज्ञान होने के कारण अधिक फल होता है अथवा विद्या अर्थात विज्ञान से युक्त होकर श्रद्धा से यानी श्रद्धालु होकर और उपनिषद अर्थात योग से युक्त होकर जो कर्म करता है वही प्रबलतर होता है अविद्वान के कर्म से अधिक फल देने वाला होता है विद्वान का कर्म प्रबलतर बतलाया गया है इससे यह अभिप्राय सूचित होता है कि अभिद्वान का भी कर्म प्रबल तो होता ही है न चा विदुषः विदुषा कर्मण्यनधिकार औषधस् औशास औषध्य कांडे अपि विदुषापी अर्जदर्शना रसतम्मागुण वलक्षर उपासन मध्य प्रयत्नातरादर्शना अनेकैर्शेषण तकताख्याक्षरस्योपव्याख्यानम भवति अविद्वान का कर्म में अधिकार न हो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि औसत्य कांड में इस अध्याय के दसम खंड में अविद्वानों को भी ऋत्विक कर्म करते देखा जाता है वह अक्षर रसतम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 प्रथम भाष्यम संपूर्ण